सरोजिनी नायडू के भतीजे जयराज को उनके माता पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन अपनी स्नातक परीक्षा पूरी कर वे मुंबई आ गए वर्ष उन्नीस में फिल्मों में प्रोडक्शन मैनेजर तथा सहायक कैमरामैन की हैसियत से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी जयराज का गठीला शरीर बुलंद आवाज सुदर्शन चेहरा तथा संवाद अदायगी में आत्मविश्वास देखकर उन्हें फिल्म जगमगाती जवानी में हीरो बना दिया गया वर्ष उन्नीस में उनकी दूसरी फिल्म रसीली रानी पहली फिल्म के पहले ही प्रदर्शित हो गई। 1931 में उनकी पहली बोलती फिल्म आई शिकार इसके बाद शारदा फिल्म कंपनी की महासागर नो मोती की टिकट खिड़की पर भारी सफलता ने उन्हें पहली कतार में लाकर खड़ा कर दिया पृथ्वीराज कपूर मोतीलाल मास्टर विट्ठल जाल मर्चेंट तथा डी बिली मोरिया जैसे नायकों का सितारा उन दिनों बुलंदी पर था जयराज भी उनमें शामिल कर लिए गए जयराज की जोड़ी 30 के दशक में जय के साथ काफी लोकप्रिय हुई उन्नीस में जब अशोक कुमार ने बॉम्बे टॉकी छोड़ी तो देविका रानी ने फिल्म हमारी बात में जयराज को नायक बनाया फिल्मों में आवाज आ जाने से उस दौर में हर नायक नायिका को अपने गाने खुद गाने होते थे जयराज ने बकायदा कंठ संगीत का प्रशिक्षण लेकर अपने गाने भी गाए थे हैदराबाद के निजाम की रियासत के करीम नगर में 28 सितंबर उन्नीस को जयराज का जन्म हुआ उनका फिल्मी कैरियर 60 साल लंबा रहा उन्होंने इस अवधि में 200 से अधिक नायक एवं चरित्र नायकों के बहुआयामी रोल निभाए उन्होंने ऐतिहासिक चरित्रों को पर्दे पर अनेक बार सजीव किया इस मामले में उनके प्रतिद्वंद्वी दो कलाकार समकालीन रहे हैं पहले हैं प्रदीप कुमार और दूसरे भारत भूषण टीपू सुल्तान अमर सिंह राठौड़ पृथ्वीराज चौहान चंद्रशेखर आजाद शहीद भगत सिंह राणा हमीद और वीर दुर्गादास जैसे ऐतिहासिक पात्र जयराज के माध्यम से दर्शकों तक पहुँचे थे राजसी पोशाक में उनका व्यक्तित्व जगमगा जाता था 1965 में वे आखिरी बार फिल्म खूनी कौन है में, में नायक के रूप में दिखाई दिए थे हिंदी के अलावा जयराज ने मराठी गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया है उन्हें इस बात का अफसोस जिंदगी भर बना रहा अपनी मातृभाषा तेलगु में एक फिल्म भी वे नहीं कर सके तीन अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में काम कर उन्होंने अपनी प्रसिद्धि देश के बाहर भी फैलाई उन्नीस में भारत सोवियत संघ के सहयोग से बनी फिल्म परदेसी में वे नरगिस के साथ आए हॉलीवुड की कंपनी एमजीएम की फिल्म माया में काम किया ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स प्रोडक्शन की फिल्म नाइन आवर्स टू रामा में उपस्थिति दर्ज कराई यहां फिल्म महात्मा गांधी की हत्या पर आधारित थी इसे भारत में प्रदर्शित होने पर पाबंदी लगा दी गई थी जयराज ने होम प्रोडक्शन भी आरंभ किया था सागर और मोहर उनके निर्देशन में बनी उल्लेखनीय फिल्में हैं। जयराज का शुरुआती कैरियर बड़ा दिलचस्प रहा है उन्हीं के शब्दों में यंग इंडिया पिक्चर्स ने मुझे तीस रूपए मासिक वेतन पर रखा था साथ में दोनों समय का खाना मुफ्त मिलता था हम चार लोग एक साथ एक कमरे में रहते थे उसका किराया नहीं देना होता था सुबह साढ़े सात बजे स्टूडियो आते थे शाम पाँच बजे छुट्टी होती थी स्टूडियो में एक बार बार हमेशा मौजूद रहता था जो सबकी हजामत मुफ्त में कर देता था उन दिनों सेंसरशिप सख्त नहीं थी फिल्म के प्रदर्शन पर एक ब्रिटिश ऑफिसर था के साथ आता उसका शाही स्वागत किया जाता शानदार नाश्ता और उसके बाद मूल्यवान उपहार उसे दिए जाते थे फिल्म देखकर वह फिल्म का सेंसर नंबर दे जाता था उसे कांच की स्लाइड से फिल्म के साथ दिखाया जाता था फिल्म में चुंबन तथा आलिंगन के दृश्य आम होते थे जयराज के बॉलीवुड को लंबे समय तक योगदान को ध्यान में रखकर 1980 में उन्हें दादा साहब फालके सम्मान प्रदान किया गया था 11 अगस्त 2000 में उनका निधन हो गया जयराज की प्रमुख फिल्में इस प्रकार हैं: क्वीन ऑफ फेरिस शिकारी पति पावन वासव दत्ता जीवन नाटक भाभी मधुर मिलन लेदर फेज एक ही भूल प्रभात नई दुनिया हमारी बात नया तराना प्रेम संगीत पन्ना हम जोली राजनी शाहजहा अमर कहानी दरोगा जी रुमाल मगरूर राज मुकुट राजपूत सागर शहीद आजम भगत सिंह इंसानियत अमर सिंह राठौड़ परदेसी राज प्रतिज्ञा, चार दिल चार राहें, सम्राट पृथ्वीराज चौहान टीपू सुल्तान वीर दुर्गादास, रजिया सुल्तान आल्हा उदल चंद्रशेखर आजाद हमारी हट महारानी पद्मिनी बहारों के सपने नील कमल जीवन मृत्यु शोले बैराग डॉन मुकद्दर का सिकंदर खून भरी मांग अजूबा दो फंटुस इत्यादि अभी आप सुन रहे थे श्री राम ताम्रेकर का आलेख ऐतिहासिक चरित्रों के जादूगर जयराज वाचक स्वर भारती परिमल